चार आश्रम योग तत्व और श्री राम कृष्ण महमाचरण से संक्षेप में योग दो प्रकार के हैं कर्मों के द्वारा योग और मन के द्वारा योग ब्रह्मचर्य गार्हस्थ वानप्रस्थ और सन्यास इनमें से प्रथम तीनों में कर्म करना पड़ता है सन्यासी को दंड कमंडल और भिक्षा पात्र लेने पड़ते हैं सन्यासी चाहे कभी कभी नित्य कर्म कर ले परंतु उसके मन में कभी आसक्ति नहीं होती उसे उन कर्मों का ज्ञान नहीं रहता कोई कोई सन्यासी कुछ कुछ नित्य कर्म करते हैं परंतु वह होता है लोक शिक्षा के लिए गृहस्थ अथवा दूसरे आदमी यदि निष्काम कर्म कर सकें तो उन कर्मों के द्वारा उनका ईश्वर से योग हो जाता है परमहंस अवस्था में जैसे सुखदेव आदि की थी कर्म सब छूट जाते हैं पूजा जप तर्पण संध्या ये सब कर्म इस अवस्था में केवल मन का योग होता है बाहर के काम कभी कभी वह इच्छा पूर्वक करता है लोग शिक्षा के लिए परंतु वह सदा ही स्मरण और मनन किया करता है स्तोपाठ बातचीत में रात के आठ बज गए श्री रामकृष्ण महिमाचरण को शास्त्रों से कुछ स्तोप आदि सुनाने के लिए कह रहे हैं महिमाचरण एक पुस्तक लेकर उत्तर गीता के आरंभ में ही परब्रह्म संबंधी जो श्लोक है वही सुनाने लगे यदम निष्कल ब्रह्म व्योमातीत निरंजनम अप्रतर्क्यम अभिज्ञे विनाशोत्पत्तिवर्जित फिर तृतीय अध्याय का सातवां श्लोक पढ़ते हैं अग्निर्देव द्विजाती मुनीदतम प्रतिमा स्वबुीनाम सर्वत्र समदर्शिनाम अर्थात ब्राह्मणों के देवता अग्नि है मुनियों के देवता हृदय में है स्वल्पबुद्धि मनुष्यों के लिए प्रतिमा ही देवता है और समदर्शी महायोगियों के लिए देवता सर्वत्र है सर्वत्र समदर्शिनम इस अंश का उच्चारण होते ही श्री रामकृष्ण एकाएक आसन छोड़कर खड़े हो गए और समाधिस्थ हो गए हाथ में वही लकड़ी और बैंडेज बंधा हुआ है भक्तगण चुपचाप इस सर्वदर्शी महायोगी की अवस्था देख रहे हैं बड़ी देर तक इस तरह खड़े रहने के बाद श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए फिर उन्होंने आसन ग्रहण किया महिमाचरण को अब हरि भक्ति वाले श्लोक पढ़ने के लिए कह रहे हैं महिमाचरण नारद पंचरात्र से अंतर्बह किम हरिस्तसा तत किम आराधितो यदि हरस्तप तत कितो यदि हरस्तप तत किरम विरम ब्रह्म किम् तपस्यासुवस् व्रज व्रज व्रज द्विजशीघ्र शु लभलभ हरिभक्ति वैष्णवोतां सुपक्वां भव निगढ़ निबंध छेदनी कर्तरी श्री राम कृष्ण आहा आहा भाण्ड और ब्राह्मण तुम ही चिदानंद नाम नाहम श्लोकों को सुनकर श्री रामकृष्ण फिर भावावेश में आने लगे बड़ी मुश्किल से उन्होंने भाव रोका अब यति पंचक का पाठ हो रहा है यदम कल्पित्रम चरा चरम भाति मनोविलासम सच सुखक जगदात्मूपम साकाशिका हम निज बोध यह सुनते ही श्री रामकृष्ण हंसते हुए कह रहे हैं जो कुछ भांड में है वही ब्रह्मांड में है अब पाठ हो रहा है निर्वाण सटकम से ओम मनोबुद्यंकार चित्तारा न च्रोत्रजिहे न्योमे वाय चिदानंद शिवोम शिवोम जितनी बार महिमाचरण कह रहे हैं चिदानंदप शिवोहम शिवोहम उतनी ही बार श्री रामकृष्ण कह रहे हैं ना हम ना हम तुम तुम चिदानंद हो महिमाचरण जीवन मुक्ति गीता से कुछ श्लोक पढ़कर छठ चक्र वर्णन पढ़ रहे हैं उन्होंने स्वयं काशी में योगी की योगावस्था में मृत्यु देखी थी यह बात उन्होंने कही अब वे भूचरी और खेचरी मुद्रा का वर्णन कर रहे हैं साथ ही सांभवी विद्या का भी सांभवी यह कि मनुष्य जहाँ तहाँ जाया करता है उसका कोई उद्देश्य नहीं है महिमा राम गीता में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं श्री राम शाह से तुम रामगीता रामगीता कर रहे हो तो तुम घोर वेदांती हो साधु महात्मा यहाँ कितना पढ़ते थे महिमाचरण महिमाचरण प्रणो शब्द कैसा है यही पढ़ रहे हैं शैलधारम अविच्छिन्नम दीर्घ घंटा फिर समाज के लक्षण कह रहे हैं ऊर्धपूर्ण अध्यपूर्णम जदात्मकम सर्वूर्णम स आत्मेति सामधिस्त अधर और महिमाचरण प्रणाम करके विदा हुए